भावार्थ जो अनादि कारण से सूर्य आदि के तुल्य प्रकाशमान पृथ्वीयों को उत्पन्न कर समस्त भोग्य पदार्थों के साथ उनका संयोग करा उनको आनंदित करता है उसके गुण कर्म की उपासना से आनंद ही सबको बढ़ाना चाहिए भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है जो परमेश्वर से वेद द्वारा दी हुई आज्ञा के अनुकूल चलते हैं वे मोक्ष सुख को प्राप्त होते हैं जैसे जन बंध को प्राप्त होकर सहायता को पाते हैं वा प्यासे जन मीठे जल से पूर्ण कुएं को पाकर तृप्त होते हैं वैसे परमेश्वर को प्राप्त होकर पूर्ण आनंद को प्राप्त होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जहां विद्वान जन मुक्ति को पाते हैं वहां कुछ भी अंधकार नहीं है और वे मोक्ष को प्राप्त हुए प्रकाशमान होते हैं वहीं आप्त विद्वानों का मुक्ति पद है सो ब्रह्म सबका प्रकाश करने वाला है इस सुक्त में परमेश्वर और मुक्ति का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 154वां सुक्त और 24वां वर्ग समाप्त हुआ अब 155वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में पढ़ाने उपदेश करने वाले और ब्रह्मचर्य शिवने का फल कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो विद्या दान उत्तम शिक्षा और विज्ञान से जनों को वृद्ध देते हैं वे महात्मा होते हैं फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचकलुप तोपमा अलंकार है जो तपस्वी जितेंद्रिय होते हुए विद्या का अभ्यास करते हैं वे सूर्य और बिजली के समान प्रकाशित आत्मा होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचिक रूपक उपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि सुख से चिरकाल तक जीने के लिए दीर्घ ब्रह्मचर्य का अच्छे प्रकार सेवन कर आरोग्य और धातुओं की समता बढ़ाने से शरीर के बल और विद्या धर्म तथा योगाभ्यास के बढ़ाने से आत्मबल की उन्नति कर सदैव सुख में रहें जो लोग इस ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं वे बाल्यावस्था में स्वयंवर विवाह कभी नहीं करते इसके बिना पूर्ण पुरुषार्थ की संभावना नहीं है भावार्थ जो माता-पिता अपने संतानों के ब्रह्मचर्य के अनुक्रम से विद्या जन्म को बढ़ाते हैं वे अपने संतानों को दीर्घ आयु वाले बलवान सुंदर शीलेयुक्त करके नित्य हर्षित होते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो 48 वर्ष भर अखंडित ब्रह्मचर्य का सेवन करता है वह अकेला भी गोल चक्र के समान 94 योद्धाओं को भ्रमा सकता है मनुष्यों में 10 वर्ष तक बाल्यावस्था 25 वर्ष तक कुमारा अवस्था तदनंतर 26वें वर्ष के आरंभ से युवा अवस्था पुरुष की होती है और 17वें वर्ष से कन्या की युवा अवस्था का आरंभ है इसके उपरांत जो स्वयंवर विवाह को करते कराते हैं वे महाभाग्यशाली होते हैं इस सुक्त में अध्यापक उपदेशक और ब्रह्मचर्य के फल के वर्णन से इस अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह 155वां सुक्त और 25वां वर्ग पूरा हुआ अब पांच ऋचा वाले 156वें सुक्त का आरंभ है उसमें आरंभ से विद्वान अध्यापक अध्येताओं के गुणों को कहते हैं भावार्थ विद्वान जन जिस ब्रह्मचर्य अनुष्ठान रूप यज्ञ की वृद्धि स्तुति और उत्तमता से सिद्ध करने की इच्छा करते हैं उसका अच्छे प्रकार सेवन कर विद्वान हो के सबका मित्र हों भावार्थ जो निष्कपटता से बुद्धिमान विद्यार्थियों को पढ़ाते व उनको उपदेश देते हैं और जो धर्म युक्त व्यवहार से पढ़ते और अभ्यास करते हैं वे सब अतीव विद्वान और धार्मिक होकर बड़े सुख को प्राप्त होते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है मनुष्य विद्या की वृद्धि के लिए शास्त्र वक्ता अध्यापक को पाकर और उसकी उत्तम सेवा कर सत्य विद्याओं को अच्छे यत्न से ग्रहण करके पूरे विद्वान हो भावार्थ इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमा अलंकार है जैसे और सज्जन आप्त विद्वान से विद्या ग्रहण कर उत्तम बुद्धि की उन्नति कर पूरे बल को प्राप्त होते हैं वा जैसे जहां-जहां सविता अंधकार को निवृत्त करता है वैसे वहां-वहां उस पवित्र मंडल के महत्व को देख के समस्त छोटे-मोटे धनी निर्धन जन पूर्ण विद्या वाले से विद्या और शिक्षाओं को पाकर अविद्या रूपी अंधकार को निवृत्त करें भावार्थ जो विद्वानों के प्रिय किए को जानने मानने वाले सुकृत सर्व विद्या वीता जन सत्य धर्म विद्या पहुंचाने से सब जनों को सुख देते हैं वे अखिल सुख को भोगने वाले होते हैं इस सुक्त में विद्वान अध्यापक और अधिताओं के गुण का वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति समझनी चाहिए यह 156वां सुक्त 26वां वर्ग और 21वां अनुवाद पूरा हुआ अब छह ऋचा वाले 157वें सुक्त का आरंभ है उसमें अश्व के गुणों को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक लोकतोपमा अलंकार है जैसे बिजली सूर्य और प्रभात वेला अपने प्रकाश से आप प्रकाशित हो समस्त जगत को प्रकाशित कर ऐश्वर्य की प्राप्ति कराते हैं वैसे ही अध्यापक और उपदेशक लोग पदार्थ तथा यीश्वर संबंधALLY विध्याओं को प्रकाशित कर समस्त अईश्वर्य की उत्पत्थि करामे भावार्थ मनुस्यों को राजनीत के संगों से राज्य को रखकर धनादि को बढा और संग्रामों को जीद कर सबके लिए सुख की उन्नति करनी चाहिये भावार्थ मनुष्यों को इस प्रकार प्रयत्न करना चाहिए जिससे पदार्थ विद्या से प्रशंसा युक्त यानों को बनाने को समर्थ हो ऐसे करने के बिना समस्त सुखों के होने योग्य नहीं भावार्थ अध्यापक और उपदेशक लोग ऐसी शिक्षा कर कि जिससे हम लोग सबके मित्र होकर पक्षपात से उत्पन्न होने वाले पापों को छोड़ अभिष्ट सिद्धि पाने वाले हों भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है मनुष्य जैसे यहां सूर्य और चंद्रमा विराजमान हुए पृथ्वी में वर्षा से गर्भ धारण कराकर समस्त पदार्थों को उत्पन्न कराते हैं वैसे विद्या रूप गर्भ को धारण कराके समस्त सुखों को उत्पन्न करावे भावार्थ जब मनुष्य विद्वान वैद्यों का संग करते हैं तब वैद्यक विद्या को प्राप्त होते हैं जब शूर दाता होते हैं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 और प्रशंसित होकर निरंतर सुखी होते हैं इस सुक्त में अश्वियों के गुण का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 157वां सुक्त और 27 वर्ग पूरा हुआ इस अध्याय में सोम आदि पदार्थों के प्रतिपादन से इस 10 अध्याय के अर्थों की नवम अध्याय में कहे हुए अर्थों के साथ संगति जाननी चाहिए अथ द्वितीय अष्टके तृतीय अध्याय आरंभ ॐ विश्वानि देव सबितर दुरीतानि परासु यद् भद्रं तन्न आसुव अब द्वितीयश्लक के तृतीय अध्याय का आरंभ है उसमें 158वें सुक्त के प्रथम मंत्र में शिक्षा करने वाले और शिष्यों के कर्मों का वर्णन करते हैं भावार्थ जो सूर्य और पवन के समान सबका उपकार करते हैं वे धनवान होते हैं फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है भावारथ जो पूर्ण विद्या और कामना वाले पुरुष मनुष्यों को सुंदर बुद्धि वाले करने को प्रयत्न करते हैं वे पृथ्वी में सत्कार युक्त होते हैं भावारथ जो जिज्ञासु पुरुष साधन और उपसाधनों से अध्यापक आप्त विद्वानों के आश्रय को प्राप्त हो वे विद्वान होते हैं और जो अच्छे प्रकार प्रीति के साथ विद्या और अच्छी शिक्षा को बढ़ाते हैं वे इस संसार में पूज्य होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे ईधनों से निर्वांत स्थान में अच्छे प्रकार बढ़ा हुआ अग्नि पृथ्वी और काष्ठ आदि पदार्थों को जलाता है वैसे मुझे शोक रूप अग्नि मत और अज्ञानता वा कुशील मत प्राप्त हो किंतु शांति और विद्या निरंतर बढ़े भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि ऐसा प्रयत्न करें जिससे नदी और समुद्र आदि न डूबा मारे शूद्र आदि दास जन सेवा करने पर नियत हुआ भी आलस्यवश अति सूधे स्वभाव वाले स्वामी को पीड़ा दिया करता अर्थात उनका काम मन से नहीं करता इससे उसको शिक्षा दें दे और अनुचित करने में ताड़ना भी दें तथा अपने अपने शरीर के अंगों की सदा पुष्ट करें भावार्थ जो इस संसार में अत्यंत अविद्या अज्ञान युक्त लोभातुर हैं वे शीघ्र रोगी होते और जो पक्षपात रहित संन्यासियों के संकाश से हर्ष शोक तथा निंदा स्तुति रहित विज्ञान और आनंद को प्राप्त होते हैं वे आप दुख के पारगामी होकर और को भी उसके पार करते हैं इस सुक्त में शिष्य और शिक्षा देने वाले के काम का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 158वां सुक्त और प्रथम वर्ग समाप्त हुआ